नमस्कार आप सुन रहे रेडियो माथ वन वन जीरो पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आशा करूँगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए जैसे कि हम लोग ग्लोबल सब के जो मेहमान हैं उनसे आपकी मुलाकात करा रहे हैं तो अभी हमारे साथ डॉक्टर प्रभाकर राय सर है जिनसे हम लोग बातें करने वाले हैं आप सभी की तरफ से डॉक्टर प्रभास्कर जी का बहुत बहुत स्वागत है जी नमस्ते नमस्कार कैसे हैं आप हाँ ठीक है जी जी जी अपने बारे में बताइए आप क्या करते हैं सर जी जी अभी मैं ओएनजीसी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूँ इसके पहले थर्टी सिक्स ईयर्स तक मैं शिक्षा जगत से जुड़ा रहा जिसमें साइकोलॉजी का प्रिंसिपल रहा कॉलेज का एनसीसी अफसर रहा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहा और कई पाँच छः वर्षों तक मैंने प्रिंसिपल भी मैंने काम किया है अभी मेरे पास ओ में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जिम्मेदारी है बिल्कुल और ग्लोबल सबमिट में आप आए हैं 2024 का ये विशेष सबमिट है तो ये वैश्विक सम्मेलन को देखकर आपको क्या लगता है इस बार क्या नया देखने को मिल रहा है आपको अभी अलग अलग फील्ड से स्पीकर आए और के फील्ड से आए उद्योग जगत से आए समाज सेवा से आए और व्यापार जगत से आए शिक्षा जगत से आए तो इन सब स्पीकर ने ब्रह्मा कुमारी जी के द्वारा किए जाने वाले प्रयासों की सराहना की जी। और उन्होंने कहा कि जहाँ एक तरफ दुनिया में उथल पुथल मची हुई है दुनिया में तनाव और डिप्रेशन के बादल छाए हुए हैं उस समय ब्रह्मा कुमारी एक आशा की किरण लेकर के सामने आई है और ये जो विषय आए उससे यह विषय स्पष्ट हुआ कि आध्यात्मिक उन्नति के द्वारा हम दुनिया के अनेक समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और इसमें सब लोगों ने इस बात पर बल दिया कि दुनिया में परिवर्तन के लिए जरूरी है कि हम अपने अंदर परिवर्तन करें हम अपने को ऊंचा उठाकर यदि समाज के सामने एक मिसाल कायम करते हैं तो निश्चित रूप से जो ब्रह्मा के द्वारा किया जाने वाले प्रयास हैं वो और ज़्यादा सफल होंगे जी जी जी डॉक्टर प्रभाषकर राय सर बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि समाज में जो चीज़ें हैं जो परिवर्तन की बातें हैं और मेल जो हमारा जीवन है जन जीवन वैसे मुश्किल में भी है तनाव भी है लेकिन साथ साथ में जो प्राकृतिक संसाधन है वो भी कम होते जा रहे हैं तो उसके ऊपर भी काम करने के लिए विशेष इस सम्मेलन में एक चर्चा का विषय रखा गया जहाँ पर कर्नाटक के गवर्नर थारो थारो जी भी उपस्थित थे उसमें और बड़ी अच्छी अच्छी बातें निकल के सामने आई कि किस तरह से हम इस क्लाइमेट चेंज को ठीक कर सकते हैं या इसको समझ सकते हैं और मैं चाहूँगा कि आप एज ए डायरेक्टर उसमें काम करते हैं तो आप भी काफ़ी चीज़ें समझते हैं और अपने लेवल पे भी काम करते हैं तो ब्रह्मा कुमारी से जुड़ने के बाद आपने अपने लाइफ में क्या चेंजेस किया थोड़ा सा वो बताई जी देखिए हम चाहे किसी भी क्षेत्र में काम करें उसके लिए यह ज़रूरी है कि हमारा खुद का स्व का विकास हो यदि जितना ही मन बुद्धि स्थिर होगी जितना ही आत्म बल होगा उतने ही हमारे कार्य क्षेत्र में इफेक्टिविटी बढ़ेगी और जितना ही हम अध्यात्म की गहराइयों में जाएंगे यदि हम नित्य प्रति मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें हमारी आत्मा की शक्ति प्रबल होती है और हम जो काम करते हैं हम कम समय में ज़्यादा अच्छा परिणाम दे सकते हैं दूसरा सामने जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं उन समस्याओं का हमारे मन के ऊपर कोई विशेष दबाव नहीं बढ़ेगा और हम उनसे मुक्त अपने को मुक्त रखते हुए अपना कार्य ठीक प्रकार से कर सकते हैं जी जी जी, जी। राय साहब जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक सुंदर विचार या फिर मैसेज आप क्या देना चाहेंगे लोगों के लिए जो रेडियो के लोग हैं रेडियो सुन रहे हैं उन सभी के लिए जी इसके लिए हम सबसे ज़्यादा इस बात पर बल देंगे बाह्य वातावरण की स्वच्छता के साथ साथ आंतरिक वातावरण की या मन की स्वच्छता और पवित्रता भी जरूरी है जितना हमारा मन निर्मल होगा जितना हमारा मन शांत होगा जितना हमारे आत्मा की शक्ति ज़्यादा होगी उतना हम जीवन में सफल होंगे राय साहब बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अपने अनुभवों को साझा करने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ मंगल कामनाएँ अपने अनुभवों को साझा करने के लिए चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में यहाँ पर डॉक्टर प्रभास्कर राय सर को सुना आपने और उनकी जो मनोभाव है विचार है आप तक पहुँचे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप भी उन विचारों के साथ समाज में परिवर्तन लाने के लिए अपना कदम बढ़ाएं ऐसी शुभ आशा के साथ फिर मिलते हैं सलाम नमस्ते खमागणी सा जय हिंद जय भारत तुम शांति सुनते रहो मुस्कराते रहो शांति का सागर प्रेम का प्याला आनंद की धारा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 दुखों का अंधेरा कम जाता है धूप प्रेम की धूप चारों ओर फैलती है जीवन का प्रंग सुंदर बन जाता है प्रेम की धूप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 पौधा फलता फूलता है जीवन का सफर सुखद बन जाता है